श्रीराम श्रीराम श्रीराम राम श्यामचंद्र की देवी माता की कृपा है यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवत चर्चाएं सब चल रही है आप लोग प्रतिदिन पहुँच कर सुन रहे हैं मुख्य श्रोता है विराजमान है इसलिए और धन्यवाद है काली क्या बताया था जी श्रीमद भागवत की जो है प्रारंभ हो रही है पहले बताया था भागवत की महिमा आ, किस प्रकार से सन का ने वर्णन किया ब्रह्मा जी की भगवान नारायण ने हे बताया भागवत महिमा घर में रखने से सुनने से पाठ करने से पूजा करने से क्या उसकी महिमा से पहले आप लोगों ने सुना लगता है कि भागवत खरीद गए तो लाए होंगे सो घर में रखे होंगे नारायण नारायण तो कल जो है सनका दे ने बताया बड़ा से बड़ा पापी जो हरदम पाप में लिप्त है दुराचार छल कपट असत्य पथ पर अधर्म पथ पर चलने वाले महान से महान पापी भी भागवत का अगर श्रवण करे न तो पाठ करे तो उसकी मुक्ति रहती है सो कल सुना तो उसमें समय यह नारायण जी है, ने पूछा सनकातिकों से कि महाराज कोई सब पापी है जो कि भागवत संकर के मुक्त हो गया है ना कोई भी सिद्धांत तो जब कहा जाता है फिर उस समय कोई गुजरा हो ऐसे कोई जीव का दुष्टांत दे देने से बड़ा विश्वास बढ़ जाता है हाँ। जैसे कहा जाए नाम जपने से कल्याण हो जाता है कोई ऐसे जपा है इसका कल्याण हुआ है तो उसका दृष्टांत दे देने से लपन हो जाते कोई बोलेंगे जी पाँच नंबर जाएंगे तो वहाँ सब्जी मार्केट है वहाँ पर सो आलू प्याज टमाटर मिलता है किसी ने कह दिया लेकिन कोई लाया है जा करके मिलता है कैसे मालूम पड़े हाँ वो चंपा की माई भी गई थी वहां पर आलू टमाटर लेके आई कुछ तो पूछने से मालूम पड़ जाएगा ना हाँ ये लाया है इसका मतलब पांच नंबर में सब्जी मार्केट है तो ऐसे ही जो भागवत की महिमा वर्णन किया इसको पाठ करने से बड़े से बड़े पापी ये मुक्त तो हो जाते हैं धार हो जाता है तो पूछा नारद जी ने शन कहते कि महाराज कोई यही सब पापी है जो मुक्त हो गया भागवत स्वयं तो फिर उसके प्रसंग शुरू हो जाते हाँ एक पापी है एक ने बहुत तरह है लेकिन एक का दृष्टान दे रहा हूँ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इसका सनका जो है आ, एक जो है इतिहास सुना रहे हैं बोलते हैं तुंग भत्रा नाम एक नदी है ये बहती कर्नाटक में जहां पर किसके गए थे उसे नदी किनारे जो है एक गांव था के था। इसका नाम है आत्मदेव बड़ा ही धर्मशील सदाचारी विद्वान तरह तरह की यज्ञ कर्मकांड आदि करके बहुत धन कमाया था बड़े बड़े सुश्रेठों का राजाओं का पुरोहित काम करता था करोड़ संपत्ति साथ साथ में धर्मशील भी है तरह तरह की धर्म भी करते हैं जगह है। पत्नी ये है उनका नाम है धुंधली बड़ा दृष्ट हरदम यह है झगड़ती रहेगी दूसरे की ही बात चर्चा करते रहेगी वो ऐसे लड़की ऐसे उसका लड़का ऐसे घर में ऐसे और आया ऐसे की चर्चा करने में इसको बड़ा रुचि है परस्पर में लड़ाई देगी झगड़ा लगा देगी अपना आराम से निकल जाएगी ये काम करने में बड़ा अच्छा लगता है धर्म कर्म में भक्ति पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं इसी प्रकार से है बड़ा आनंद से दोनों का जीवन बीत रहा है लेकिन कोई संतान नहीं ठीक है दो तो चार पाँच साल तक शादी के बाद संतान ना हो तो ठीक है लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल जो हो जाता है पर चिंता बने लगता है संसारी लोग अरे कुछ हुआ नहीं आगे हमारा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा बन कहीं चलेगा ऐसे लोगों के मन में चिंता होने लगता है यही से आत्मदेव के मन में यह चिंता हो गया बीस साल हो गया विवाह करते हुए लेकिन कोई संतान नहीं, नहीं हुआ इतनी सारे संपत्ति ही इसका कौन देखभाल करेगा आगे हमारा वंश कौन चलाएगा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा तरह तरह की सोच चिंता में व्यस्त बड़े बड़े विद्वान पूछा के इसे संतान होगा सबने जो जो रास्ता बताया सब किया लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं किया भाग्य में ऐसे रहता है कि संतान नहीं होने का तो कितना उपाय करते होते नहीं? इसके भाग्य में सात जन्म तक संतान नहीं था इसीलिए बहुत धर्म कार्य किया तो भी हुआ नहीं और दिन दिन जो है शरीर जो है जर्जर होती जा रहा था बड़ा चिंता में पड़ के एक बार जो है टेंशन लेकर के जंगल की ओर चला गया एक तालाब था वहां पर पानी पिया सोचा कि तालाब में डूब के मर जाओ ज्यादा जब टेंशन लोग ले लेते हैं दुनिया बेकार बेकार लगता है सोचते प्राण त्याग कर देने से आजाद हो जाएंगे लेकिन सोचते नहीं कि बन गया और थे जिंदा रहते हुए मुकाबिला करने का परिस्थिति मर जाने थोड़ी मुक्ते मर जाने तो अभी प्रेत भूत बन जाए अब यह है आत्मदेव जी मरने नहीं आ रहा था लेकिन उधर से बाबा जी है निकले अरे अरे क्या कर रहा है क्या कर रहा हैं इधर इधर इधर का डूब नहीं जा रहे महाराज अब प्राण त्याग कर देना आओ पहले मैं बात क्या हुआ नी से अपार संपत्ति है नाम है जैसे सब है लेकिन कोई संतार नहीं आगे ही मेरा यही पुल कौन चलाएगा संपत्ति कौन देखो हाल करेगा बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा आ, ने ने साधु महाराज समझाया ये हम लोग का कौन आगे पीछे अरे हम लोग बाबा जी लोग आगे पीछे कोई है हमारा बूढ़ा पका सहारा कौन बनेगा हमारा पुल कौन चलाएगा फिर भी हम मस्ती से जी रहे तुम खाली परेशान हो बिना बच्चे एक कुल चलाने से कुछ नहीं होता है अपना भगवान का भजन करो भक्ति करो पूजा करो अपने आप ही संसार से उद्धार हो जाएगा कुल चले न चले क्या करने आए थे संसार कितने लोग कुल चल रहे है क्या हो रहा है आज इसी संतान के पीछे पड़े हुए संतान तुम भी उद्धार कर देगा तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा बनाए कोई जरूरी है कि तुम्हारा सहारा बनाए हो सकता है तुमको पिटाई करे से इन्हें तो तो पूरा अनुमान लगा नहीं लिया एकदम पूरा ईमानदार लड़का पैदा होगा, गया अरे दुष्ट भी पैदा हो सकता है बड़े बड़े लोग के दृष्टि भी पैदा हुई ये देखा लटरी है लटरी अच्छा निकलेगा तो निकलेगा <laughs> नहीं तो दुष्ट भी निकल कम से ऐसे भी हो सकता है जो बाप भी गंदी खाने में डाल श्रवण कुमार भी सबन हो सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है नैसे तो मान लिया कि पुत्र हमारा होगा मेरे को सेवा करेगा संसार में संतान के कारण जो है बहुत सारे लोग दुखी हुए है संतते सगर दुख मांग पुरा तथा साम सन्या मेरे सन्यासी सर्वथा कुटंबासखम मेरे से तुम भी सन्यासी हो जा चलो दोनों ये घूमते टहलते दुनिया का आनंद लेते भगवान का भजन करते हैं क्या है दुनिया दर चक्कर में पड़ा के कारणों बड़े-बड़े बडे पड़े पड़े, पड़े, पड़े, पड़े हैं राजा महाराज भी दुखी हुए हैं इसी से दुष्ट संतान पैदा हुए राजा सगर हुए एक हजार पुत्र हुए सब जाकर कपिलोम का, का अपमान कर दिया अभिशाप दे दिया आ, सब जल करके राख हो गए ऋषि का अपमान किया सगर राजा पश्चाताप किया कहा से नालाय को पैदा कर दे नारायण नारायण नारायण नारायण अंग नाम के राजा हुए वो भी अपने पिता को बहुत दुख दिया आ, आ, बेन, बेन राजा भी, उनके बेन था ना अधम पुत्र वो अपने पिता को बहुत दुख दिया दृष्टान दे रहे हैं एक एक राजा का कहानी बता गया कंस एक अपने पिता को कितना दुख दिया ऐसे बहुत हजार कहानी कहाँ से करें राजयासी बाबा ने समझाया पुत्र ने बहुत अपने माँ बाप को दुख भी देते हैं, कोई जरूर नहीं है जहां तो फूल खानदान चलाने तो की कोई जरूर नहीं है संसार से उद्धार हो करके भगवान का भजन करके मुक्त हो जाएगी सब बवाल मतलब झंझट है चलो दोनों मिलके भजन करते मई करा, रहा हूं तुम भी हमारे साथ में हो जान संपत्ति अगर बहुत है तो चलो ये जो दान कर दो परोक में लगा ब्राह्मण ने सोचा मैं तो सोचा था घर संसारा बढ़ा करके बाल बच्चे परिवार लेकर सुखी हुए बाबा जी कहा से मेरे को बाबा जी बना नहीं सकते अरे महाराज ये ज्ञान फ्याल मेरा दिमाग में बैठने वाला नहीं <laughs> मेरे को तो कैसे भी एक पुत्र चाहिए दिए नहीं तो मैं प्राण त्याग कर इसके दिमाग में टेंशन कोई घुस गया हो उसमें ज्ञान जैसे किसी घर में कोई मर गया हो बैठा ज्ञान मिथ्या संसार है है कोई किसी का नहीं है, एक दिन मर जाना है, तो दस गाली सुना अरे बाबा तू यहाँ जो हटो ही नारायण नारायण उसके दिल दिमाग में पुत्र पुत्र का खाली बाप है यहाँ पर ज्ञान ज्ञान क्या काम करेगा अब जो है बाबा जी ने सोचा कि मानने वाला नहीं अच्छा बात बताया था बात सही बताई थे ना ये संतान ठीक है भाई सेवा करने वाला निकल जाए तो अच्छा है लेकिन बहुत दुख देने वाली भी है निकल जाए अगर हो गया भगवान की कृपा तो ठीक है नहीं हुआ तो क्या है उतना भगवान का भजन कीर्तन करके बुढ़ापन में जाकर कोई धाम धाम तीर्थ में रह के अपना भक्ति करते समय बिता देने दे क्या अब अगर माल पानी है तो कितने सेवा करने वाले बुढ़ापन में तैयार होंगे नौकर चाकर भतिया सब चाहेंगे हम मिले सेवा तो के बाद माल पानी हमारा हो गया श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम और साधु संत अपने जाने के बाद भी साधुओं में बूढ़ा बूढ़ा साधुओं के बढ़िया सेवा होता है आश्रम में जो रहते हैं मोहन जी गार्ड रहता है कोई बूढ़ा आदमी कोई संत महाराज कोई बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो उनकी सेवा बढ़िया से करते हैं होटल ले जाते हैं दवाई ले हैं आजकल ये जगह जगह वृद्धाश्रम भी खुल गया वहाँ पर जाके आराम से भजन करके दो रोटी खा के राम नाम दे आज कल तो इतने आश्रम मंदिर सब साधु संत का हो गया ही कोई टेंशन नहीं तो लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ जाता है पुत्र वास होना चाहिए वो लोग कितना भी समझाओ उनके दिमाग में बात आएगा नहीं खाली पास पुत्र होना बाबा जी ने सोचा ठीक है भाई एक फल जो है अपने झोली से निकाला कुछ मंत्र पाठ करेगा अपना कुछ तपशक्ति का प्रयोग करेगा उसमें दे दिया ले इसलिए आपको पत्नी खिला दो तो बच्चा हो जाएगा तुम्हारे सात जन्म तक वो पुत्र नहीं है लेकिन मैं अपने तपशक्ति से भजन से इसको ये करे भी दे रहा हूँ इसको अगर खाएगा तो बच्चा हो जाएगा भगवान के भजन भक्ति तपस्या करके फल होता है तो पूर्वजन्म का किस्मत भी बदल देता है आ, बड़ा खुश होकर करके पत्ते ने को दे दिया इसके ले लो खा लो इससे पुत्र होगा आदू बाबा ने दिया तो पूरा खुशियाँ मना लेगा मेरा पुत्र होगा लेकिन पत्नी धुँधली जो फल ले गई सच्ची की अरे बहनी सुखा जाएंगी मेरा पेट पड़ जाएगा बच्चा आ जाएगा पेट में, में। फिर ये उल्टी होने लगे बोलती औरत और तो लोग उल्टी होता है ऐ ऐ पड़ोसी की चंपा बहनी जो है अगर ये उल्टी कर रही थी इतना बड़ा पेट निकले गया था उसका चल नहीं पा रही थी चेहरा भद्दा हो जाता है आ, मैं भी खा लूँगी फल तो मेरा भी पेट बढ़ जाएगा देखने में कितना खराब लगता है उसी टाइम में घर में आग लग गया कुछ हो गया तो सब लोग तो भाग जाएंगे मैं भाग नहीं पाऊंगी <laughs> बड़ा शौकीन है तरह तरह की सोच रही कहीं पेट में बच्चा अटक गया नहीं पैदा हुआ तो मेरा प्राण भी आ सकता है एक नहीं अब जब बच्चा जन्म होगा होते समय सब घर के लोग आते हैं है नरंदा जेठ बात है ना जो बाहर के सब लोग आते देखने के लिए काई में में तो उसी टाइम हमारा घर का सब माल मत् लेकर भाग जाएगी तरह तरह काई जो है गर्भावस्था में कहा गिर गए तो पेट पेट, पेट फट जाएगा तो में भी तकलीफ बैठने में तकलीफ खाने पीने में भी, भी तकलीफ ही, हैं? हाँ। अरे नहीं इसे लिखा है वो सोच रही, इसलिए फल में नहीं खाऊंगी देखिए, वो तो संतान के लिए तरस रहा है इसका बच्चा नहीं हुआ है तीस साल से किसको ऐसे मिल जाए तो तुरंत खा लेगा ना लेकिन ये इसे सोच करके खा नहीं रहेगी मेरा पेट इतना बड़ा पड़ जाएगा चल चलते गिर पड़ गई अरे बहिने कहीं चीज नहीं हुआ तो प्राण प्राणी तो तरह तरह की इस प्रकार सोचते सोचते सोचते वो फल मुझे रख दिया उस समय उसके बहने आई गांव तो उनकी दूसरी जगह में शादी हुआ था वो बहन का पंद्रह बच्चे एक दो ने पंद्रह लाइन लगा कर आ रही है एक दो तीन चार पांच छह और क्या क्या, है एक, फल, से एक पेट हुई है जो भाई देखा बोला धुंधली तुम बड़ा परेशान हो क्या हुआ नरे क्या चाह दीदी ये देखा यार तुम्हारा जीजा कहा से लाया है एक फल बोल रहे खा लेने से मेरा ये पेट हो जाएगा बच्चा मैं ये बच्चा बच्चा नहीं चाहती हूँ तुम्हारे लिए ठीक है उसमें क्या हो नहीं रहा तो हो जाएगा न देख रहा हूँ बड़ा पेट लग रहा कहीं से घूम रही हो कहीं तो इतना परेशानी तकलीफ होती है आपको मैं तो बड़ा शौके नजकल की जो के जो पी लड़के नहीं होते और आज कल की हाईफाई वाली थी जब वो धुंधी इसलिए मैं जो है खाऊंगी नहीं लेकिन अगर नहीं खाएंगे तो आदमी गुस्सा करेगा तो कुछ उपाय बताओ तो उनके जो बहन ने बताया मेरा तो 10-15 ठो है ही और एक पेट में भी है आ, दो तीन महीने का भी है एक काम करो तुम गर्भवती होने का नाटक करो उसमें तो बोरी पोरी कुछ भर के अपना इसे पेट निकाल के इसे नाटक करो जब मेरा बच्चा जन्म हो जाएगा वो बच्चा ला मैं तुम भी दे दूंगी है तो मेरे कुछ माल पानी दे रहे तो बहुत मालदार पार्टी हो ये मालदार पार्टी हो जो पंद्रह बच्चा गरीब है तो मेरा बच्चा तुम ले लेने का उसको लालन लाल ना दूध कैसे पिएगा मैं आ जाऊँगी तो बोल लूंगे तू तुम्हारा नहीं हो रहा है तो मैं खिलाए इसी प्रकार दोनों बहन में साठगाड हो गया ठीक है अब फल का क्या करें इसकूल लेकर वे गाय खिला गाय गाय थे घर अब जो है ये बोरी फोरी भोरे भौरे के पेट में इसे थोड़ा सा बढ़ाने लगे प्रतिदिनों थोड़ा थोड़ा बोरी उसमें कुछ कागज कुछ कपड़ा थोड़ा थोड़ा ठूसती थी उसे ऐसे बांध करके थोड़ा थोड़ा भरेगी तो थोड़ा और दूसरे दिन आउट फ्लैट ठूस दी तो आउ थोड़ा बढ़िया था तीसरे दिन आउट थोड़ा भरे तो आउ इसी प्रकार से जो है मालू धीरे धीरे बढ़ते ना एक दिन में इतना भर जाएगा तो बताना कहाँ से हो गया बोलेगा ना यानी धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उतना चालाकी से उसे नहीं सी किया वो आत्मदेव को थोड़ा सा पता भी नहीं चला है उनके सामने जो है कि तुम जैसे गिर पड़ रही है जैसे झूठों में आ, आ, जो लुटी करने का नाटक करी आत्मदेव सोचे हाँ पक्का है बाबा जी का आशीर्वाद अलग जे इसे नौ दस महीना हो गया रात्रि के समय देखा कि पंडित तो सोया है आ, उसका बहन का बच्चा हो गया उधर तो धीरे से कोई दासी या कोई सखी सहेली के साथ में बच्चा को ला करके इसके पास रख दिया ये बोरी बोरी कपड़ा उपड़ा था तो हटा करके गी। निकाल दिया है झूठों में खाली ओह ओहन लगा वो भी आ गई थी दीदी आ गई थी ना उसका संभाल रही है इसी प्रकार अत्यंत सोच रहा है कि दर्द चालू हो गया है बच्चा हो रहा है अब सुखिया मालूम है वो खाली में आ, कर रही बोरी फोरी बांधा हुआ था वो सब हटा करके खाली <laughs> एक्टिंग कर रही <laughs> आ, पहले है पहले जमाने में बड़े बड़े लोग थे <laughs> मैं सोच रहा था खाली यही युग में सब चालाक चतुर लोग हो गए हरि नारायण हरि नारायण आइम ओहो ओहो कर दिया बोरी घोड़ो निकाल कर फेंक दिया आ, बच्चा, बच्चा भी थोड़ा सा चिट्ठी काट दिया जो लाई है ना रो नहीं रहता, था नाकन पबन में काट दिया तो मे, मे, लादेव ने सोचा जाए हो प्रो जाए महाराज आपकी कृपा से हो जाए अब है बच्चा होने के बाद उस बहुत यह देखा एकदम तो बड़ा अच्छा सुंदर बच्चा है तुरंत गांव में प्रचार कर दिया मैं लड़का हुआ है बाजा बजाया बहुत दंध था सब मनाया ब्राह्मणों को दान दिया बहुत भंडारा बहुत सब किया खुशियाँ मनाया जो गाय को फल खिला दिया था एक साल के बाद वो गाय भी तो बच्चा दिया तो साधु महाराज का दिया हुआ था ना और ये लड़का एक साल होने के बाद वो पैदा हुआ गाय के पेट से बड़ा दिव्य सुंदर उसके गाय इसे कान था बाकी का सब मनुष्य का शरीर था अब सब लोग कहने लगे इसका भाग्य बड़ा तेज हो गया कहाँ एक भी नहीं हो रहे थे वो गाय से भी बच्चा पैदा होने लगा <laughs> कितने भाग्यशाली उसका भी सब संस्कार के करके दोनों भाई जो है बड़ा लालन पालन कर रहे हैं उसका नाम रखा गोकर्ण गौ गो का ऐसा कर्ण था इसका नाम धुंधली के पुत्र होने कारण ग्रंधकारी गोकर्ण निकला संत धीर गंभीर पूजा पाठ करने वाला भक्ति वाला जप तप करने वाला परम विद्वान बनाइए ये जो है महादृष्ट कांस भी अवर गया, गया, गया। तीन साल चार साल की उम्र से ही है किसी को भी मार किसको पिट दे किसी को ले पीट देवे बच्चे कुआ में फेंक दे देवे <laughs> किसी का आँख फोड़ दे ऐसे था एकदम दुष्ट प्रकृति का लोगों से तंग हो गए परेशान हो गए बंदूकारी बाप ने बहुत समझाया तो बाप के मार चार ठो पांचों कुत्ता लेकर के हरदम जंगल में जाकर करके शिकार खेलेगा ब्राह्मण का लड़का लड़के शराब खेलेगा बैसा लग जाएगा धीरे धीरे धीरे सब अब्जा सुस्त हो तो गया थोड़ा बड़ा हुआ बाप ने बहुत समझाया लेकिन बाप को मारने लगा है कोई बोलेगा जितना धन था सब सरा मुड़ा दिया जुआ में दिया चाय पाँच पेशिया ला कर घर में रख दिया इतना मारता था बाप धन मन करता मारता था बहुत अंत में बाप जो है घर द्वार छोड़ के जाने के लिए तैयार कर दिया वो करण ने कहा पिता श्री क्यों बिता मतलब इसे झगड़ के मार खा रहे दुनिया छोड़िए उनसे बोलिए बस मैं तो कहता छोड़ कर जाइए कोई आश्रम भाश्रम में रह कर भजन की खुश संसारम दुख रूप विमोह कह कोण समझ अपने पिता को सुतम कश्यम धनम कश्यम स्नेमा जलते असार संसार के चक्कर में कहा कौन किसका देखा पुत्र पुत्र पुत्र कर रहे वही दुखा गया ना न चैंद्र से सुखम कि सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्वीर मुकांत ये संसार में बड़े बड़े राजा महाराज भी सुख नहीं है सब परेशान है मोहमा में सब दुख से इसलिए आप पुत्र सुख में सुख बने गिली चक्कर में बढ़कर गए और दुखी हो गए इसलिए मेरे विचार से घर घर छोड़ के चले कोई आश्रम खासरम नहीं भजन कीर्तन पूजा पाठ की है मेरे साथ चले अपने बाप को लेकर गोकर्ण जो है तीर्थ यात्रा करने के बहाने लेके चला गए। ये नहीं सोचा कि मैं क्या तो चले गए तो मार उसको जो मार पीट करके जो है धन सब कहा रखो माल कहा सोना रखे चांदा रखे सब छीन लिया पेशा के साथ में गड्ढा बना दिया अब जो है माँ जो है जाकर के तंग कुआं में गिर के आत्महत्या कर है इसी प्रकार से जो है चार पांच बेसिया को लेकर अट्टा जमा करके महाराज मिले फिर जो संयासी जी ने फल दिया था तो भाई कैसे चल रहा है पुत्र कैसा है ना महाराज जो संसार में पुत्र नहीं है वही ही सुखी है <laughs> आ, ना नारायण ना नारायण ना, ना, ना, ना, ना, ना मैं तो पहले ही बोल रहा था निकल गया ना दुष्ट कोई बात नहीं अब जो है बेस्याव को जो है एक दिन बहुत चोरी कर धन जब नहीं चोरी करने लगा चोरी करते करते करते धन जो है ला करके एक ठक गया बेस्याव ने सोचा ये बहुत धन लाया है राजा पकड़ लेगा तो ले लेगा चलो ले ले इसको मार डालते सब बस्या आग में जला करके मार दिया आ, मार सो कर है लेकर मर करके महा प्रेत हुआ है ना फिर जो है अपने भाई ए, प्रेत बन के भ्रमण कर रहा था गर्जना कर रहा था कुछ दिन के बाद जो है गोकर्ण घूमते हुए गांव में तो अपने भाई को तरह तरह भयंकर रूप दिखा कर डराने लगा गोपूर्ण ने पूछा कौन हो तो तुम्हारा भाई हूँ प्रेत बन गया हूँ मेरा उद्धार करो। अब गोकर्ण जी ने सोचा कई से इनका उद्धार होगा सूर्यनारायण मुझे पूछा सूर्य नारायण ने कहा इनको भागवत सुनाओ एक ही रास्ता है सहज सरल तब इनकी मुक्ति होगा तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाने का प्लानिंग किया उसी भागवत सुनने के लिए वो है जो बना था आया एक बांस में बैठा सुना सात दिन भागवत सुनते ही सात दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया श्याव रामचंद्र की ये शंक चक्र कदाप रूप धारण कर लिया भगवान के पार्षद आगे मान लीजिए उसी परम बैठ करके भगवत धाम के लिए चले गए यानी इतना बड़ा पापी इतना बड़ा दुराचारी केवल सात दिन भागवत सुन करके सनका जी जो है उदाहर हो गया तो शनका जी ये कह रहे हैं कई से ही पापी हो कैसे भी दुराचारी हो कैसे भी जघन्य आदमी को न हो अगर भागवत कथा कर श्रवण करता है तो उसकी मुक्ति है लेकिन पूरा क्लियर से ये जो सात दिन आजकल हो रहा है पूरा सुनाते नहीं है पूरा भागवत है, तो मुझे है। वो चौबीस घंटा चलता था आजिकल तो थोड़ा सुना गया तो भगा देते हैं इसलिए जहाँ सीरियल से भागवत चल रहा हो वहाँ पर सुनने चाहिए सालों सालों यहाँ चले तो जरूर यह है मुक्ति होगा कैसे आएगी आइए दो मिनट रखना चलो काल फिर आए की महिमा सुनाए सुना। राजा राम राम राम, राम सीता राम राम